भजन सहिता अध्याय 26. भजन सहिता अध्याय 26. जैसा धुपकाल में हिमका और कटनी के समय जल का पढ़ना, वैसा ही मुर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती. जैसे गाउरिया घूमते घूमते और सुपा उखड़ते उखड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता. घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए ब मुरख को उसकी मुरखता के अनुसार उत्तर न देना ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे मुरख को उसकी मूर्ता के अनुसार उत्तर देना ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे जो मुरख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पाँव में कुल्हड़ा मारता और विश पीता है जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ा जैसे पत्थरों के ढेर में मछलियों की थैली वैसे ही मुर्ख को महिमा देनी होती है जैसे मतवाले के हाथ में काटा गढ़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीतिवचन वचन भी दुखदाई होता है जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो वैसे ही मूर्खों व बटोहीयों का मजदूर में लगाने वाला भी होता है जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है वैसे ही मुरख अपनी मुरक्कता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दुष्टी में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मुरख ही से है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिया है और चाके में सिया है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। आलसी मुह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले सात मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराए झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके सामने है, जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है, जैसा एक पागल जो चलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था जैसे लकड़ी न होने के कारण आग बुझती है उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट मिट्टी का बर्तन हो। वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे वचन होते हैं, जो बैरी बात से तो अपने को बोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मिठी-मिठी बात प्रतिति न करना, क्योंकि उसके मन में सात घिनौनी वस्तुएँ रहती है। चाहे उसका बायर छल कारण छिप जाए, तो भी उसकी ब जो गड्ढा खोदे वही उसे में गिरेगा पर जो पत्थर लुंडकाए वह उस पर उलटकर उसी पर लुंडकाया जाएगा जिसके जिसने किसी को झूठी बातों के ख्याल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी-चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है